देवी भागवत पांचवा स्कंध राजा सुरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर कमन जन्मेजय ने पूछा मुने आपने भगवती जगदम्बा की महिमा प्रसंग भली भांति वर्णन किया कृपा निधे अब यह बताइए कि तीन चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी का आराधना की थी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का स्वसर प्राप्त हुआ था ब्रह्मण महाभाग साथ ही आप भगवती की उपासना पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें सूज्जी कहते हैं राजा जन्मेदय की बात सुनकर सत्यवती नंदन जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे जास जी कहते हैं प्राचीन समय की बात है स्वरुचिस मनमंत्र में सूरथ नाम के एक राजा थे उनका स्वभाव बड़ा उदार था प्रजापालन में उनकी बड़ी तत्परता थी वे सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे उन दानशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था धनुर्विद्या में वे प्रापारंगत थे जो राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी उम्लेखों से सामना हो गया उन ने उनक्षस उनसे ली। शत्रुताक्षों के, उन के साथ सुरथ का भयानक युद्ध होने लगा यद्यपिक्ष निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था फिर भी दयावश राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए उत्साहन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली नगर में सूरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था उसके चारों ओर किले थे वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं विचार किया इस किले से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं अथवा उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है वे फिर सोचने लगे कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के के के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा इन बुद्धिवानों प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो लोभ अधीन हो गए हैं उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता लोभ में भरा हुआ मानव पिता भ्राता मित्र सुहित बान्धव पूजनी गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेशी बन जाता है इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रुवर्ग के आश्रय में चला गया है अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए